महाभारत शांति पर्व तयोशतोध्याय त्रिवर्ग का विचार तथा पाप के कारण प्रदचत् हुए राजा के पुनरुत्थान के विषय में आंगरिष्ठ और कामंदक का संवाद युधिष्ठिवाच तात धर्म काम स्रोतमीक्षा निश्चय लोकयात्रा का सुप्रतिष्ठिता युधिषि ने पूछा तत् तो में धर्म अर्थ और काम के संबंध में आपका निश्चित मत सुनना चाहता हूँ किन पर अवलंबित होने पर लोक यात्रा का पूर्ण रूप से निर्वाह होता है धर्मार्थ का प्रभु कह अन्य वर्तनते च पृथक पृथक धर्म अर्थ और काम का मूल क्या है इन तीनों के उत्पत्ति का कारण क्या है? ये कहीं कहीं एक साथ मिले हुए और कहीं प्रिथक प्रिथक क्यों रहते हैं? निश्चय काला प्रभ संसा सज्जन तेत्री जी ने कहा राजन संसार में जब मनुष्यों का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्म पूर्व किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं उस समय उचित काल कारण तथा कर्मानुष्ठान एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं धर्म का संकल्प मूलास्ते सर्वे विकल्प इनमें धर्म सदा ही अर्थ की प्राप्ति का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है परंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प और संकल्प है विषय रूप ऋषि का सर्व आहार सिद्ध मूल में तग से नृत्ति मोक्ष उच्य संपूर्ण विषय पूर्णतः इंद्रियों के उपभोग में आने के लिए है यही धर्म अर्थ और काम का मूल है इससे निवृत्ति होना ही मोक्ष कहा जाता है धर्मांरीर संगुप्तर धर्मार्थम चाथोचते कामो रति फलश्चात्र सर्वे तेज रजस्वला धर्म से शरीर की रक्षा होती है धर्म का उपाजन करने के लिए ही अर्थ की आवश्यकता बताई जाती है तथा तो काम का फल है रति जो गुण में है सन्नकृष्ट चरे देता चैता तपसा कामने काम ये धर्म आदि जिस प्रकार सन्निकृष्ट अर्थात अपना वास्तविक हित करने वाले हों उसी रूप में इनका सेवन करें अर्थात इनको कल्याण साधन बनाकर ही उपयोग में लावे मन द्वारा भी इनका त्याग न करें फिर स्वरूप से शरीर द्वारा त्याग करना तो दूर की बात है केवल तप अथवा विचार के द्वारा ही उनसे अपने को मुक्त रखे अर्थात आसक्ति और फल का त्याग करके इन सब धर्म अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए श्रेष्ठ बुद्धि त्रिवर्ग से यदि अपने या कर्मणा बुद्ध पर्वण भवत्यर्थो पुनः आसक्ति और फलेक्षा को त्याग कर त्रिवर्ग का सेवन किया जाए तो उसका पर्यवसान कल्याण में ही होता है यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौभाग्य की बात है अर्थ सिद्धि के लिए समझ बूझ कर धर्मानुष्ठान करने पर भी कभी अर्थ की सिद्धि होती है कभी नहीं होती है अर्थातमंडदवती विपरीतम था पर अर्थातम ववाप्यापकारकम बुद्ध्या बुद्धिहाँ तद्ञानकृष्टया इसके सिवा कभी दूसरे दूसरे उपाय भी अर्थ के साधक को हो जाते हैं और कभी अर्थ साधन कर्म भी विपरीत फल देने वाला हो जाता है कभी धन पाकर भी मनुष्य अनर्थकारी कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है और धर्म से भिन्न जो दूसरे दूसरे साधन हैं वे धर्म में सहायक हो जाते हैं अतः धर्म से धन होता है और धन से धर्म इस मान्यता के विषय में अज्ञान में निकृष्ट बुद्धि से मोहित हुआ मूढ़ मानव विश्वास नहीं रखता इसीलिए उसे दोनों का फल सुलभ नहीं होता अपन मलोधर्मो बलोर्थस्या अनगूहण सम्प्रमोद कामो भूज गुणवर्जितः फल की इच्छा धर्म का मल है संग्रहित करके रखना अर्थ का मल है और अमोद प्रमोद काम का मल है परंतु यह त्रिवर्ग यदि अपने दोषों से रहित हो तो कल्याणकारक होता है अत्यादाहम इतिहासम इतिहासं पुरातनं कामंदकस्य संवादं से चो भयो इस विषय में जानकार लोग राजा आंगरिष्ठ और कामंदक मुनि का संवाद रूप प्राचीन इतिहास सुनाया करते हैं कामंद मृषमासी अभिवाद्याधि आंगरिष्ठोथ पृ कृत्वा समय पर एक समय की बात है कामंद कृषि अपने आश्रम में बैठे थे उन्हें प्रणाम करके राजा आंगरिष्ट ने प्रश्न के उपयुक्त समय देखकर पूछा य पापं कुरुते राजा काम मोह बलात् प्रत्यास तस्थे किशन मरते यदि कोई राजा काम और मोह के वशीभूत होकर पाप कर बैठे किंतु फिर उसे पश्चाताप होने लगे तो उसके उस पाप को दूर करने के लिए कौन सा प्रायश्चित है अधर्मम धर्मे तेजाधा न तम चापे पुरुष तम लोके कथम राजा निभरत जो अज्ञानवश अधर्म को ही धर्म मानकर उसका आचरण कर रहा हो उस लोकविख्यात सम्मानित पुरुष को राजा किस प्रकार उस अधर्म से दूर कर हटावे कामधक उच यो धर्मार्थो परित्यज काम में वर्तते स धर्माथ परित्यागा प्रज्ञा कामंद ने कहा राजन जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है उन दोनों के त्याग से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है प्रज्ञा नाथात्मको मोह तथा धर्मार्थ नाशक तस्मा नास्तिकता चुराचार यथे बुद्धि का नाशी ही मोह है वह धर्म और अर्थ दोनों का विनाश करने वाला है इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वह दुराचारी हो जाता है। राजा जब राजा दुष्टों और दुराचारियों को दंड देकर काबू में नहीं करता है तब सारी प्रजात घर में रहने वाले सर्प के भांति उस राजा से उद्विग्न हो उठती है तम प्रजानते ब्राह्मणान चम साधव तथा संशय महात्म होते तथा चम उस दशा में प्रजा उसका साथ नहीं देती साधु और ब्राह्मण भी उनका अनुसरण नहीं करते हैं फिर तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और अंत गत्वा वह प्रजा के ही हाथ से मारा भी जाता है अप अप मतो दुखम देवी तमृक्षती जीवे च्वस्त तथुद्ध मरणं भवे वह अपने पद से भ्रष्ट और अपमानित होकर में जीवन बिताता है यदि पद भ्रष्ट होकर भी वह जीता है तो वह जीवन भी स्पष्ट रूप में स्मरण ही है अत्रैतदाहुराचार पाप से पिग्रहण सीतव्याद्या सत्कारो ब्राह्मणेश्चस्थ मे आचार्य उसके लिए यह कर्तव्य बतलाते हैं कि वह अपने पापों की निंदा करे, करे करे। वेदों का का निरंतर स्वाध्याय करे, और ब्राह्मणों सत्कार धर्मांचरण में विशेष मन लगावे उत्तम कुल में विवाह करे उदार एवं क्षमाशील ब्राह्मणों की सेवा में रहे जपे दूधकशील वह जल में खड़ा होकर गायत्री का जप करे सदा प्रसन्न रहे पापियों को राज्य से बाहर निकालकर धर्मात्मा पुरुषों का संग करे प्रसाद मधुरा प्यना तवास्मे ते वे नित्यम परेशान कीतयन गुणान मीठी वाणी तथा उत्तम कर्म के द्वारा सबको प्रसन्न रखे दूसरों के गुणों का बखान करें और सबसे यही कहें मैं आपका ही हूँ आप मुझे अपना ही समझे अपापो हे वम आचार क्षिप्रम बहुमतो भवे पापान्यपि कृथाड़ी समय नात्र संशय जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है वह शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मान का पात्र बन जाता है वह अपने कठिन से कठिन पापों को भी शांत अर्थात नष्ट कर देता है इसमें संशय नहीं है गुरु ही, परमं धरमं ही परम धर्ममस्तम तथा गुरु नाम ही प्रसादादिश्री या परम वापस थी राजन गुरुजन तुम्हारे लिए जिस उत्तम धर्म का उपदेश करें उसका उसी रूप में पालन करो गुरुजनों की कृपा से तुम परम कल्याण के भागी हो श्री महाभारत शांति पर्वण राजधर्मानुशासन पर्वण कामंद इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कामंदक और अंग्रष्ट का संवाद विषय एक सौ तेईसवा अध्याय पूरा हुआ